तीन महीने हो चले थे वीणा को देहरादून से आए केवल दो बार ही गई थी वह घर मां से मिलने इस बीच अमित ने भी उसे तीन पत्र लिखे थे घर की बातों के सिवा वह उसे और कुछ नहीं लिखता था मां ने खबर दी सुनीता के आने की दो दिन की छुट्टी मिल पाई उसे केवल सुनीता से मिलने को वह भी बहुत उतावली थी घर पहुंचते ही उससे लिपट गई रात को दोनों अलग बैठी तो बात सुनीता ने चलाई वह बोली वीणा से वीणा भविष्य के बारे में सोचा है कुछ सोचना कैसा अच्छा ही तो चल रहा है सब वीणा सुनीता की बात का अर्थ समझी लेकिन उसे कोई महत्व ना देते हुए उसने कहा यह तो केवल वक्त काटने का तरीका है। मेरा मतलब तो दूसरा है। सुनीता ने जानबूझकर आदि बात कही। तुम जो कहना चाह रही हो, उसे समझ रही हूँ मैं। लेकिन यह नहीं हो सकता। वीणा का उत्तर भी संकेत मात्र ही था उसके मनोभावों का। उने को क्या नहीं हो सकता? सुनीता ने फिर कहा। लेकिन जो तुम चाह रही हो, वह नहीं हो सकता वीणा के स्वर में कुछ कठोरता आ रही थी देखो तुम अपना मूड नॉर्मल रखो मैं तुमसे कुछ अनुचित कहकर मनवाना नहीं चाह रही मैं तो अपने मनोभावों को प्रकट कर रही हूं तुम सुनो समझ कर जवाब दो अच्छा लगे तो हां कहना बुरा लगे तो नकार दो लेकिन मन को अपने नॉर्मल रखो सुनीता ने फिर एक कोशिश की मेरा मन नॉर्मल है लेकिन तुमसे एक ही अनुरोध है कि कृपा करके जो तुम्हारे मन में है उसे घुमा फिराकर मत कहो वीणा ने संयत स्वर में कहा अच्छा बाबा लो सीधे शब्दों में पूछती हूँ वीणा तुम अपने परिवार की सोचो फिर से अपना घर बसाने की सोचो सुनीता के शब्द स्पष्ट थे इस बार वह तो है मेरा मेरा अपना मैं हूँ, मेरी यादें हैं इसका सदस्य देव हर समय है साथ मेरे बस वीणा क्षण भर में भावुक हो गई इतना अच्छा इतना छोटा परिवार और अब तो मेरे हर और रंगीन नजारे हैं ढेर से बच्चे और ढेर सी उनकी खुशियां इतनी भावुक हो गई वीणा कि रोने लगी वीणा देखो तुम कैसी पगली सी बातें करती हो मैं तो तुमसे जीवन की वास्तविकता की बात करना चाह रही थी और तुम फिर भावुकता की रौ में बहने लगी सुनीता भी भावुक हो चली थी मेरा जीवन ही मेरी भावनाओं से बंधा है और तुम हो कि अच्छे चलते जीवन में रोक लगाना चाहती हो चाहती हो एक नाम जो ओढ़ा है उसे उतार फेंक दूं और दूसरा ओढ़ वह बिगड़ जाए फिर तीसरा बस यही वास्तविकता है तुम्हारी यही जीवन है तुम्हारे शब्दों में दोनों बहने थी लेकिन सोचने का दायरा अलग-अलग था उनका वीणा सच तो यही है कि यही वास्तविकता है बिना पुरुष के नारी और बिना नारी के पुरुष अधूरा है सुनीता के शब्द वीणा पर अपना असर नहीं डाल रहे थे यह बहुत पुरानी तकी अनुसी बात है कुछ नहीं रखा इस बंधन में सबसे बड़ा बंधन है मन का मन में बसे साथी से बड़ा कोई साथ नहीं दुनियादारी सब दिखावा है सब छलावा है मन का वीणा भी अपनी सोच को अपने मनोभावों को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर रही थी छलावा नहीं कुछ भी मन का वीणा समझो जरा देव मिला था तुम्हें तब भी � एक पुरुष की वह तुमने देव में देखा वह पुरुष नहीं था सिर्फ तुम्हारे मन का छलावा था छल लिया उसने तुम्हें कैसे बंधी रही तुम उस नपन सुख के संग सुनीता तो आज जैसे ठान कर आई थी वीणा के मन में बैठी देव की याद को उतारने की लेकिन वीणा इतना ना सुन सकी चीख सी पड़ी बस करो बस सुनीता तुम हद से बढ़ रही हो रोने लगी मेरे देव को इन बुरे शब्दों का हार ना पहनाओ सुनीता ने बाहों में भर लिया उसे वह भी रोने लगी रोते-रोते ही बोली कहले मुझे जो कुछ भी कहना चाहती है आज मन की हर भड़ास निकाल दे तू लेकिन मेरी बात सुन वीणा यह सच्चाई है जीवन की सच्चाई को समझ तू देव की यादों का पल्लू बांधे जिंदगी कट नहीं सकती देव जैसे कई और हैं कोई और मिल जाएगा और देख लेना तब तू ही कहेगी जो हुआ अच्छा हुआ मत कहो कुछ भी मुझे तुम्हें पति पत्नी के रिश्ते में केवल एक शारीरिक जरूरत दिखाई पड़ रही है मुझे केवल एक प्यार दिखता है मेरा देव मेरे जीवन से जुड़ गया है मेरा देव मेरे साथ है मैं अकेली नहीं वह अपनी रुलाई पर नियंत्रण पाने की चेष्टा कर रही थी अकेली मैं तब पढ़ जाती हूँ जब तुम लोग यह कहते हो कि मेरा देव अब नहीं रहा मेरा देव अब मेरे साथ नहीं भावनाओं की रो में पहचुकी थी वीना देव की यादों से अलग नहीं होना चाहती थी वह तुम बहुत भावुक हो वीना यह भावुकता इतनी अधिक बढ़ गई है कि मुझे यह तुम्हारा पागलपन लगता है सुनीता � बाहर निकालने की कोशिश करती जा रही थी चलो मैं पागल सही पर अच्छी हूं मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो मेरा वक्त अच्छी तरह कट रहा है मेरा वक्त कट जाएगा मेरे स्कूल में देखो कितनी नंस हैं सभी अविवाहित क्या वे नहीं जीती अपना जीवन खुशी से और तब जैसे कुछ याद आया उसे बोली मैं तो सोच रही हूं कितने दिनों से कि मैं भी नन ही बन जाऊं उन जैसी सिस्टर रोजलिन तो मुझे सहर्ष अपने साथ रख लेंगी सुनीता उसकी बात सुनकर डर गई जैसे डर से ग्रस्त हुए बोली ना ना ऐसा मत करना तुम जैसी हो वैसी ही ठीक हो बस इसके आगे कुछ मत सोचना मैं तुमसे अब नहीं कहूंगी कभी लेकिन नन बनकर जीने की बात ना करना तुम डर गई कल क्या होगा यह तो समय ही बताएगा लेकिन अब यदि किसी ने दोबारा बात की तो यह पक्का है कि मैं हॉस्टल से कभी लौट कर नहीं आऊंगी वीणा का निर्णय सुनकर सुनीता भी डर गई उसने वीणा को गले लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोली चल चुप हो जा वीणा अब कभी ऐसी बात नहीं करूंगी अब कभी नहीं कहूंगी तुझे तू चुप हो जा पगली है तू तुझे बदल पाना मेरे बस में नहीं उधर कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी निर्मला की आंखें पहने लगी अविरल सिसकना चाह रही थी लेकिन रोक लिया उसने स्वयं को उठकर पन्ना नाल के पास चली आई उनका कमरा दूर था वीणा के कमरे से वहां पहुंचकर फूट पड़ी वह पन्ना नाल ने देखा तो पूछा क्या हुआ निर्मला पगला गई है वीणा क्या होगा इसका सब ठीक होगा मेरी बच्ची समझदार है समय से सब ठीक हो जाएगा तुम लोग उसे किसी बहस में ना उलझाओ पन्नालाल जैसे सब जानता था कि मां निर्मला व सुनीता मन में क्या चाह रही है वह ना उनकी हां में था ना उनकी ना में वह वीणा की इच्छा के साथ था अगली बार अमित जब प्रिया से मिलने तेहरा दून आया तो निर्मला उसके सामने अपने मन का दुखड़ा ले बैठी अमित समझता था उनके दुख को सोचता था लेकिन उसे कोई रास्ता सुझाई ना देता देव को गुजरे सात महीने हो चले थे सभी की दिनचर्या नियमित हो गई थी दिल्ली में मां कृष्णा ही थी जो हर आने वाले के सामने देव को याद करके रोती थी और यहां उसने देखा मां निर्मला की भी वही दशा था, उसका दुख था वीणा का भविष्य वह वीणा के भविष्य की सोचकर हरदम रोती रहती थी आज भी वह अपना दुख अपने आप से ही बांट रही है क्या है उसके मन में मुझे नहीं मालूम बस जब से होस्टल गई सुबह से शाम तक मशीन की भांति बच्चों में रमी रहती है अपनी तो उसे न देव के रहते होश थी और ना अब ही कुछ खबर है उसका जीवन दूसरों के लिए ही बना है निर्मला का स्वर आंसू से भीगा था अमित ने सुने उसके शब्द मन वीणा के लिए कुछ करने को ललचाए था लेकिन करता क्या यही बोला क्या करूं मम्मी मुझे तो कुछ समझ नहीं आता मन में ढेर सी बातें आती उनके लिए लेकिन कुछ उपाय नहीं है मेरे पास अमित धीरे से यही कह सका उसका स्वयं का मन तो दोनों ओर से दुविधा में गिरा था वीणा का दुख एक ओर और, और दूसरी ओर अपनी प्रिय के एक हो जाने की चिंता किसी अनजान भय से हर समय उसका मन विचलित रहता था बेटा ऐसा वातावरण तो नहीं है हमारे समाज का कि बेटी अकेली सारी जिंदगी काट लेगी कभी ना कभी किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ती है। ऐसे में साल दो साल तो कट जाएंगे, लेकिन पूरी जिंदगी पड़ी है अभी उसकी। कैसे काटेगी? वह हर दिन कोई तो सहारा होना चाहिए। निर्मला को अमित से अपने मन की बात कहते हुए बहुत चैन मिल रहा था। बोलती जा रही थी, अभी देखो उसकी सूरत देखकर जैसे कोई रोग लग गया है उसे बिल्कुल निचड़ सी गई है यह तो दिखावा है अपने मन को झूठ का सहारा दिए है वीना कि मुझे अब स्कूल के बच्चों में ही अपना जीवन दिखाई पड़ता है मन में तो घुट घुट कर जी रही है मेरी बच्ची वह तो मैं भी समझता हूं मम्मी कि भाभी आज नहीं तो कल बिल्कुल अकेली सामाजिक स्थितियों में पले बड़े हैं, वहाँ स्वतंत्र होकर अकेले जीने वाली लड़कियां गिनी चुनी ही होती हैं, और जो होती हैं, वह ढेर सी कुंठाओं की शिकार हो जाती हैं। अमित की बात सुनकर निर्मला को लगा कि वह जो कुछ भी कह रहा है, उसकी सोच के अनुरूप है वह। बेटा, तुम कुछ करो उसके लिए, � की वीणा जैसे अमित की हर बात मान जाएगी मुझसे कहिए क्या करना है मैं तो भाभी के सुख के लिए सब करने को तैयार हूं अमित ने कहा मन फिर किसी अज्ञात आशंका से धड़का उसका लेकिन ऐसी नहीं थी कोई बात तब निर्मला ने कहा कोई लड़का ढूंढो उसके लिए मैंने भी सोचा लेकिन मेरे आसपास कोई ऐसा नहीं जिससे बात कर सकूं और फिर पहले भाभी के मन को भी तो टटोलना होगा। हाँ, मैं जानती थी तुम यही कहोगे। उसके मन को टटोला था एक बार सुनीता ने। फिर इस बार मैंने बहुत गुस्सा किया था उसने। लेकिन अब मैंने जब उससे कहा तो चुप रही। यह चुप्पी उसकी हाँ है। यह तो मैं नहीं जानती। पर बात को। मैं आगे भी बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर पाई हो सकता है जो गुस्सा उन्होंने सुनीता दीदी से किया वह आपके ऊपर प्रकट ना कर सकी हो अमित ने अपनी बात कही तब निर्मला को लगा जैसे अमित को हर बात मालूम है पूछा तुम्हें मालूम है इस बात का हाँ प्रिया ने लिखा था हम तो कब से इसी बात पर विचार कर रहे हैं कि भाभी को हमें ही समझाना चाहिए लेकिन डरते हैं उनके गुस्से से अमित ने बताई निर्मला को अपने प्रिया के बीच की बात तब निर्मला ने कहा कितना बदल गई वीणा पहले तो गुस्सा था ही नहीं उसके मन में अब तो बात बात पर भड़क उठती है या रोने लगती है डर लगता है कुछ अधिक कह दिया तो कहीं घर आना ही बंद ना कर दे इसी को ध्यान में रखकर मैं इशारे से कुछ कहने की हिम्मत कर पाई और उसे चुप देखकर मेरी जुबान को तो ताला लग गया था निर्मला की बात सुनकर अमित ने कहा मुझे लगता है कि भाभी सिर्फ प्रेम से खुलकर बात कर सकती है वह छुट्टी आएगा तो मैं उसी से कहूंगा भाभी को प्यार से समझाने को अमित की बात बीच में ही काटकर बोली निर्मला कहां प्रेम और इसके डैडी एक ही मिट्टी के बने हैं दोनों ही कहते हैं हम वीणा की खुशी जिसमें होगी वैसा ही करेंगे वह शादी करना चाहेगी तब भी हम उसके साथ हैं वह शादी नहीं करना चाहेगी तब भी उसके साथ हैं लेकिन कभी उस पर जबरदस्ती अपने विचार नहीं ला देंगे अमित के लिए यह बात नई थी यह सुनकर वह बोला तब हिम्मत करके मैं ही बात करूंगा भाभी से आप यदि आज्ञा दे तो कल सुबह मैं और प्रिया उन्हें मसूरी में जाकर मिल ले जरूर जाओ बेटा कुछ हो जाए अच्छा वीणा का इससे बढ़कर और क्या खुशी होगी मेरे लिए मां निर्मला ने अपनी स्वीकृति दे दी प्रिया कॉलेज से लौटकर आई अमित को देखकर वह खुशी से फूली न समाई रिटाय की धड़कन बढ़ जाती थी उसकी अमित को देखते ही कैसे हो इतना ही पूछ पाई मां के सामने वह उससे तब निर्मला उठकर खाना बनाने रसोई में चली गई अमित ने उठकर उसके गालों पर चुटकी काटी और कहा कल सुबह हम भाभी से मिलने मसूरी जा रहे हैं हम कौन प्रिया ने अनजान बनते हुए पूछा मैं और तुम अमित ने मुस्कुराते हुए कहा मम्मी से पूछा पूछा प्रिया ने उन्होंने ही कहा है और तब अमित ने उसे धीरे से सारी बात बताई और सब सुनकर प्रिया ने चुटकी ली सब बात तो समझ आ गई लेकिन आखिर में अपने लिए मेरा साथ पाने का बहाना बड़ी चालाकी से तुमने तैयार कर लिया कहा प्रिया ने पागल हो मैं सीरियस हूं मैं कब कह रही हूँ कि तुम मजाक कर रहे हो प्रिया को अच्छा लग रहा था कि अमित मम्मी के कहे अनुसार वीणा को समझाना चाह रहा है और उससे भी अच्छा लग रहा था कि कल वह अमित के साथ अकेले मसूरी जाएगी दीदी के साथ दो-तीन घंटे और शेष दिन उन दोनों के लिए था उसे अमित का साथ बहुत अच्छा लगता था मसूरी माल रोड से हटकर है कॉन्वेंट ऑफ़ जीज़स एंड मैरी। लोग इसे वेवरली कॉन्वेंट कहते हैं। कारण इस छोटी सी पहाड़ी को वेवरली हिल के नाम से जाना जाता है। माल रोड से एकदम सीधी चढ़ाई है। अमित को स्कूल तक कार ले जाने में गबराहट महसूस हो रही थी। तब दोनों ने निश्चय किया कि स्कू कार माल रोड के किनारे बनी पार्किंग में खड़ी करके वह स्कूल की ओर चल दी माल से स्कूल की दूरी सिर्फ आधा किलोमीटर थी पर एकदम सीधी चढ़ाई एक दूसरे का हाथ पकड़े पहले तो वे तेजी से चले लेकिन तेज चलने से उनकी सांस जल्दी ही फूल गई एक दूसरे का हाथ छोड़ वह अपनी सांस को नियंत्रित करने में लग गए कुछ देर उन्हें रुकना पड़ा साथ-साथ खड़े दोनों को अपनी और एक दूसरे की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी घाटी में दूर-दूर तक हरियाली फैली थी उससे आगे नब छूती गगन चूमती पहाड़ियां सांस संभली तो हाथ फिर मिल गए साथ-साथ दोनों आगे बढ़ने लगे धीरे-धीरे चलो कदम से कदम मिलाकर सांस काबू में रहेगी कहा अमित ने प्रिया से स्कूल पहुंचे उस समय दो बज रहे थे दोपहर के वीणा डॉर्मेट्री में थी चपरासी ने जब खबर दी तो भागी चली आई दोनों को देखकर एकाएक खिलसी उठी व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज वीणा खुशी से प्रिया से लिपट गई फिर बड़े प्रेम से अमित से मिली दोनों हाथ थामे उसके बोली तुम कब आए कल ही अमित ने मुस्कुरा उत्तर दिया चलो बाहर रेस्टरा में चलते हैं छोटा सा है मगर काम चल जाता है बीना उन्हें लिए बाहर की ओर बढ़ गई स्कूल के गेट के बाहर ही एक छोटा सा रेस्टरा था खाने पीने की सब चीजें वहां थी शायद बच्चों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया था अभिभावक जब भी आते होंगे बच्चों के तो यहीं बैठकर अपना मन बहला लेते होंगे चाय पीते हुए इधर-उधर की बातें होती रही अमित शब्द जुटा रहा था शब्दों के साथ-साथ हिम्मत भी जुटा रहा था कैसे कहे वह से आखिर हिम्मत जुटाई उसने और कहा यहां कैसा लगता है भाभी अच्छा लगता है समय कट जाता है कब सुबह से शाम होती है पता ही नहीं चलता रात जल्दी सोना नहीं हो पाता तो देर रात तक कोई न कोई किताब पढ़ लेती हूँ। बीना ने सहज भाव से उत्तर दिया। लेकिन अपनी बात कहने के बाद उसे एकाएक लगा जैसे अमित के छोटे से प्रश्न के उत्तर में जो शब्द उसने कहे हैं वे सब सच तो नहीं। ना तो वह पहले कोई किताब पढ़ती थी न अब पढ़ती है। अमित को इस बात का पता था। वह जरूर पढ़ता थ रात गए तक वीणा को नींद नहीं आ रही थी तो उसने उसे एक उपन्यास दिया था और कहा था इसे पढ़ लो भाभी रात कट जाएगी और पढ़ते-पढ़ते नींद भी आ जाएगी उस पर वीणा ने कहा था ना बाबा ना मैं उपन्यास देखकर ही बोर हो जाती हूँ उससे बेहतर है खुली छत पर बैठकर तारे गिनना तब तारे गिनती थी और अब किताबें पढ़ती है अमित ने पूछ लिया यह आदत कब से पड़ी आप तो बोर हो जाती थी किताबों से लेकिन वीणा ने स्वतः ही अपने शब्द बदल दिए तो मैं यूं ही कह गई थी मैं अब भी तारे गिनती रहती हूँ, जहां आप तारे गिनती हो वहां मम्मी रात के अंधेरे में कोई चिराग ढूंढती है डैडी मन ही मन कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं सब खामोशी छाई हुई है आपने तो सबसे अलग आकर स्वयं को समझा लिया है लेकिन सब बड़े आपके या हम छोटे आपके आपसे आगे कुछ नहीं सोच पा रहे अमित के शब्दों ने वीणा को भी गंभीर बना दिया मैं तो चाहती हूँ सब खुश रहे सब अपने को दूसरे कामों में व्यस्त रखें वक्त यूं ही कट जाएगा वीणा भी मां की सोच सुनकर उदास हो गई थी। जीवन वक्त काटने के लिए तो नहीं मिला, जीवन तो जीने के लिए मिला है। हमें आगे नए रास्ते की खोज में लगे रहने को मिला है। ऐसे में आपको यूं विरक्त देखकर हम आपके विषय में सोचने के सिवा क्या कर सकते हैं? अमित नपेतुले शब्दों का प्रयोग कर रहा था। बीना अब चुप थी। अमित ने � मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे आप वायदा करो गुस्सा नहीं करोगी मेरी बात का बुरा नहीं मानोगी वीणा समझ गई कि अमित आगे क्या कहना चाहता है इतना ही बोली तुम्हारी बात सदा सुनी है अमित तुम जो कहना चाहते हो कहो मैं सुन रही हूं तब अमित ने हिम्मत जुटाई सीधे शब्दों का प्रयोग करते हुए बोला भाभी कुछ बातें होती जो हमें सिर्फ अपने लिए नहीं करनी होती दूसरों के मन को देखकर निर्णय लेना होता है आप आज जिस मनस्थिति के दौर से गुजर रही हैं वह हम सब समझते हैं आपके जीवन में पिछले दिनों में जो उतार-चढ़ाव आए वे हम सब ने देखे हैं समझते हैं आपके मनोभावों को आप जो कुछ भी चाह रही थी वैसा ही सबने साथ दिया आप जैसा कोई विरला होगा जो अपना दायित्व इतनी बखूबी से निभा सकेगा। अब आप जिस तरह सबसे कटकर यहां स्कूल में स्वयं को व्यस्त किए हो, यह बात किसी को रास नहीं आ रही। मेरी या किसी और की बात होती तो शायद आपको सोचने पर कोई विवश नहीं करता। आज बात है एक पूरे परिवार की और उससे ऊपर माँ की, मां के साथ साथ डैडी जी की वे दोनों अपने ही तरीके से हरदम आपकी सोचते रहते हैं डैडी को तो आप जानती हैं वे अपने मन की बात किसी को नहीं कहते लेकिन मम्मी तो सदा आपकी सोचती रहती है और दिन रोती है सिर दर्द से फटता है लेकिन चैन नहीं पाती अमित की भूमि का बहुत लंबी हो चली लेकिन सीधे मुद्दे की बात करने में उसे समय लग रहा था एकै अमित ने शब्दों की राह बदली और कहने लगा भाबे जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो यहाँ स्कूल में कुछ नहीं होगा परिवार की सोचो देव भाई की यादों के सहारे कुछ नहीं होगा उनमें दर्द के सिवा कुछ भी नहीं यह जीवन चलने के लिए है रुककर बैठने के लिए नहीं अमित चुप होकर वीणा को देखने लगा प्रिया भी एक टक बोलते जा रहे अमित को ही देखे जा रही थी अमित चुप हुआ तो वीणा की ओर देखने लगी उस पर अमित के शब्दों की हुई प्रतिक्रिया जानने को बेचैन थी वीणा सुनीता को तो बहुत कुछ कह चुकी थी मां की सुनकर चुप रही थी आज अमित के मुंह से वही बात सुनकर भी एकाएक कुछ ना बोल पाई सोचती रह गई अमित को लगा वीणा के मानस पटल पर उसके शब्द अपना प्रभाव डाल रहे हैं है। वह फिर बोलने लगा आप अकेली जरूर जिंदगी काट लेंगी लेकिन इस बंद दायरे में मम्मी डैडी बूढ़े हो चले सब भाई बहनों का घर बस जाएगा आगे पीछे आप अकेली रह जाएंगी लेकिन किसके लिए अपने बीते दिनों की परछाइयों के लिए बेहतर नहीं होगा कोई साथी मिले और आपका अपना परिवार हो प्रश्न कर लिया अमित ने वीना तब उसे ही निहार रही थी एकाएक बोली अमित सब मुझे नया रास्ता सुझा रहे हैं आखिर क्यों मैं जिस रास्ते पर चल पड़ी उसमें कमी क्यों दिख रही है सभी को क्या सभी परिवार बसाकर ही जीते हैं और जो परिवार बसाकर भी जीते हैं क्या वही खुश रहते हैं क्या मैं ऐ कि मैं फिर से परिवार बसा लूंगी तो खुश ही रहूंगी एक साथ प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी वीणा ने अमित ने कुछ सोचा फिर कहने लगा कोई कमी नहीं जिस रास्ते पर आप चल रही हैं उसमें लेकिन क्या यह सच नहीं कि यह रास्ता आपकी अपनी इच्छाओं को दबा रहा है मेरी भाभी ने कभी क्या सोचा था अकेले जीवन बसर करने का क्या कभी भी यह कल्पना की थी कि आप अकेली इन नंस की तरह जीवन बिताएंगी आपने तो सदा एक परिवार की कल्पना की थी और फिर सदा आपकी क्या इच्छा रही आप आपका परिवार आपके भाई बहन आपके माता-पिता सभी प्रसन्न रहे और ऐसे में एक बार यदि चोट लग गई तो क्या यही चोट बार-बार लगने की आशंका से पैर पीछे हटा जाए क्या यही बेहतर है बात बदलकर वीणा ने कहा अमित से तुम अपने भाई को भूल सकते हो नहीं बिल्कुल नहीं भूल सकता अमित जैसे तैयार था तब मैं उसे कैसे भूल जाऊं देखिए भाभी ना तो मैं भूल सकता हूं ना आप कोई भी अपने बीते दिन नहीं भूल सकता और ना ही भूल पाता है लेकिन यही जीवन है जीवन में रोज कुछ नया होता है और ऐसे में जीवन को रोका नहीं जा सकता। हाँ, देव के साथ 10-20 वर्ष बिताए होते आपने कोई यादें छोड़ गया होता, आपका परिवार होता, बच्चे होते, उन्हीं के संग जीवन बीत जाता। यहां तो हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और आपके सपने टूट गए। ऐसे में क्या एक और कोशिश गलत है? अ अपना तब वीणा बहुत देर तक चुप रही, सोचती रही। वास्तव में अकेलापन था वीणा का, जो उसको काट रहा था। नए सिरे से जिंदगी जीना चाह रही थी वह। वह नया सिरा, वह नई राह उसने ढूंढी थी इस स्कूल की चार दीवारी में, और उसके सभी शुभचिंतक उसे दूसरे रास्ते को चुनने को कह रहे थे। नए सिरे से � और दूसरे रास्ते पर खुशी लौट सकती है ऐसे में सोचने लगी कि क्या उचित है उसके लिए एक अवसर फिर से अपने भाग्य को देव है ऐसे में अपने बूढ़े होते मां-बाप का चिंताकुल चेहरा उसके मानस पटल पर छा गया सोचने लगी थी वीणा कि आसपास का हर साथी एक ही बात से चिंतित है एक ही बात कि वीणा अकेली है वह अकेली कैसे जिएगी यहाँ स्कूल में भी तो यही हो रहा था कोई भी मिलता था यही पूछता था कि वह शादी शुदा है हाँ कहती तो सारी कहानी सुनानी पड़ती दया ही वापसी में मिलती शब्दों की दया का पात्र बनकर रह गई थी वह और यदि चुप रहती तो आने वाला कोई ना कोई रिश्ता बता जाता यह बात तो वह अमित को नहीं बता पाई थी सच यह भी था कि कॉन्वेंट के हॉस्टल में बच्चों के बीच कहीं अपनी बच्ची को दौड़ते देखने की कल्पना में वह घंटों शाम को स्कूल के ग्राउंड में बैठी रहती कभी-कभी हंस देती थी अपनी कल्पना में कभी अक्सर रोने से ही उसका मन हल्का हो पाता था कहने को बिन शादी बिन बच्चे बहुत जीती है स्कूल में ही कितनी नन्स थी ऐसी लेकिन वह ना तो ऐसे परिवेश में पली बड़ी हुई थी और ना ही उसका कभी ऐसा सपना था। एक भली औरत अपने लिए सुंदर परिवार, सुंदर पति, सुंदर बच्चों की कल्पना करती है, जो कॉलेज से उसने भी की थी और उसका सपना साकार भी हुआ था। लेकिन ऐसा कि जो आंख खुलते ही टूट गया, वह अकेली रह गई। सिर्फ ससुराल है, � तो एक विधवा का जीवन नहीं जी सकती। हाँ, बच्चे होते तो उनके लिए जी लेती। वह तो कुछ नहीं देकर गया, ना बच्चे और ना ही कोई ऐसी यादें जिनके सहारे वह जी लेती। बहुत अंतरमुखी अपने गम को पीकर रहने वाली, लेकिन एक भीतर कहीं दबी चाहती, जो सब उसे ऊपर लाकर बिठा गए। सुबह से शाम, रात जो कोई आता एक ही वाक्य कहता वीणा बिना शादी किए कैसे रहोगी सारी जिंदगी तो पड़ी है कैसे काटोगी और वीणा कोई असाधारण जीवात्मा तो ना थी जो सिर्फ साध्वी का चोला पहनकर जी लेती देव के इतने मीठे सपने भी ना थे उसके पास नए सपने नई दुनिया नए चेहरे की तलाश उसके अंतरमन से ऊपर उभरकर आ गई और उसने चुप्पी को तोड़कर अमित प्रिया से कह दिया एक ही शब्द जो मां कहें वही करू मैं अब कभी अपनी बात नहीं कहूंगी एक पल तो अमित को लगा था कि उसने स्वयं को निर्जीव करार दिया है ऐसा कहकर दूसरों को अपने प्रति इतना चिंतित देखकर कहीं वीणा ने यही तो नहीं सोच लिया कि उसके शादी करने से कम से कम यह रोज-रोज का लफड़ा खत्म हो जाएगा जीवन की धुरी आगे की ओर बढ़ना तो शुरू कर देगी व्यर्थ में सब रुक गया है वह कम से कम जी तो पाएगी अपनी तरह से एक समझौता मानकर विवाह कर ले फिर से जो अब हुआ है देव के जाने पर उससे बड़ा दुख तो और कोई नहीं होगा अच्छा ही होगा शायद या फिर दुख भी हुआ तो सहलेगी उसे बड़े से बड़ा दुख सहने की क्षमता तो दे ही गया है देव उसे